श्री विष्णु शास्त्र विष्णुसहस्रनामस्त्र शांक्यं अग्राह्य शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिकुब्धा पवित्र मंगल परं अग्रा शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूस् त्रिककुब्धा पवित्र मंगल परम् कर्मेन्द्रिय न गृह्य अग्राह्य वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहित श्रुते है जिसे प्राप्त न करके मन सहित वाणी लौट आती है इस श्रुति के अनुसार कर्मेंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते इस कारण भगवान्ग्राह्य है है शाश्वत सर्वेषु कालेश्वत शाश्वत शिव अच्युत श्रुते है जो शश्वत अर्थात सब काल में हो उसे शाश्वत कहते हैं श्रुति कहती है शाश्वत शिव और अच्युत है पृथ्वी भूवाचक शब्दोचृतिवाचक विष्णु तद्भा कृष्णोति शाश्वत ति व्यास वचनाद सच्चिदानंदात्मक कृष्ण कृष क्रिश शब्द सत्ता का वाचक है और ऋण आनंद का श्री विष्णु में ये दोनों भाव है इसलिए वे सर्वदा कृष्ण कहलाते हैं इस व्यास जी के वाक्यानुसार सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही कृष्ण हैं कृष्ण वर्णात्मक द्वा, द्वा पृथ्वी पार्थ भूत्वा भूतनायशो हल कृष्णो वर्णच मे इति महाभारते अथवा कृष्ण वर्ण होने से कृष्ण हैं महाभारत में कहा है हे पार्थ मैं काले लोहे के हल होकर पृथ्वी को ज्योतता हूँ तथा मेरा वर्ण कृष्ण है इसलिए हे अर्जुन मैं कृष्ण हूँ लोहितते अक्षणी ये तीहिताक्ष असा इति लोहिताक्षुते हैं जिनके लोहित अर्थात लाल नेत्र हो वे भगवान लोहिताक्ष कहलाते हैं श्रुति कहती है वह श्रेष्ठ एवं लाल आँखों वाला है प्रलिय भूतानी प्रतर्दयति हिनास्ती प्रतर्दन प्रलय काल में प्राणियों की प्रताड़ना, अर्थात हिंसा करते हैं इसलिए भगवान प्रतर्दन हैं। ज्ञान आदि गुण संपन्न प्रभूत ज्ञान आदि गुणों से संपन्न होने से भगवान प्रभूत है ऊर्ध्वाधो मध्यभेदेन तिसृण ककुभामी धामेति त्रिकुब्धाम त्रिककुब्धामेकमद नाम ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों कुकुभों दिशाओं के धाम अर्थात आश्रय हैं इसलिए भगवान त्रिकुब्धाम है यह एक नाम है ये न पुनाति पुनाति वुनातिषिदेवता तत्पवित्र संज्ञायाम कर्तरी चर्च देवत इति ही भगवत पहाड़ी निस्मरण इत्र प्रत्यय जिसके द्वारा पवित्र किया जाए अथवा जो पवित्र करे उस ऋषि या देवता का नाम पवित्र है यहाँ पूव संज्ञायाम कर्तरी चर्चिदेवतो इन पाणिनि सूत्रों के अनुसार धातु से इत्र हुआ है अशुभानि अशुभानी दिरा चेनोतिशुभ संतति स्मृतिमात्रे नुंसा ब्रह्म तमंगल विदो जो स्मरण मात्र से पुरुषों के अशुभों को दूर कर देता है और शुभों को विस्तार करता है उस ब्रह्म को ज्ञानी जन्म मंगल समझते हैं इस श्री विष्णु पुराण वचनात् कल्याण रूप मंगल परम उत्कृष्टं सर्वतेभ्य उत्कृष्ट मंगल परिशेषण सविशेषण श्री विष्णुपुराण के इस वचन के अनुसार कल्याण रूप होने से भगवान का नाम मंगल है समस्त भूतों से उत्तम होने के कारण ब्रह्मपर है इस प्रकार मंगलम परम यह विशेषण युक्त एक नाम है ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिण्यगर्भो भूगर्भो माधव मधुसूदन ईशानद प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिण्यगर्भ भूगर्भ है माधवः माधव मधुसूदन सर्वूतनियशान सर्वूतों के नियंता होने के कारण भगवान्शान है प्राणन ददाती चेषयती वा प्राणदः को हेवाण् कह प्राणिया यद्वा प्राण कालात्मना खंडयती प्राणद प्राणान दीपयति शोधयतीवा प्राणान दधाती लुनातीवा प्राणद प्राणों को देते अथवा चेष्टा कराते हैं इसलिए प्राणद हैं श्रुति कहती है यदि ईश्वर न हो तो कौन अपान क्रिया करावे और कौन प्राण क्रिया करावे अथवा काल रूप से प्राणों को दलित अर्थात खंडित करते हैं इसलिए प्राणद है अथवा प्राणों को दीप्त या शुद्ध करते हैं अथवा उन्हें देते या उच्छिन्न अर्थात नष्ट करते हैं इसलिए प्राणद है प्राणित प्राण क्षेत्रज्ञ परमात्मा वा प्राणस्य इति श्रुते मुख्य प्राणों व जो प्राणन करे अर्थात श्वास प्रश्वास ले उसका नाम प्राण है इस व्युत्पत्ति से क्षेत्रज्ञ या परमात्मा का नाम प्राण है इस विषय में वह प्राण का भी प्राण है इस श्रुति प्रमाण है अथवा यह श्रुति प्रमाण है अथवा यह मुख्य प्राण ही को प्राण कहा है वृद्धतमो अर्थात ज्येष्ठ च इत्याधिकारे वृद्ध से चे वृद्धब्द से ज्यादेश विधानात् अधिक वृद्ध को ज्येष्ठ कहते हैं क्योंकि ज च इस सूत्र के अधिकार में पठित वृद्ध से च इस पाणिनीसूत्र के अनुसार वृद्ध शब्द को ज्य आदेश किया गया है प्रसस्यतम श्रेष्ठ प्रस्य से आदेश विधानात् प्राणो वा व ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुख्यप्राणो वेष्ठ इधिकरण सिद्धवाद्वा सर्व ज्येष्ठ सर्वातिशवाद श्रेष्ठः सबसे अधिक प्रशंसनीय का नाम श्रेष्ठ है क्योंकि वहां प्रस्य से इस सूत्र से प्रसस् को श्र आदेश हुआ है अथवा प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है इस श्रुति के अनुसार मुख्य प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है क्योंकि श्रेष्ठस्य इस ब्रह्मसूत्र के अधिकरण में यह बात सिद्ध की गई है अथवा सब का कारण होने से परमात्मा का नाम जेष्ठ तथा सबसे बड़ा चढ़ा होने के कारण श्रेष्ठ है ईश्वरत्न सर्वा प्रजा पति प्रजापति ईश्वर रूप से सब प्रजाओं के पति है इसलिए प्रजापति है हिण्यमयांडात वर्ति हिरण्यगर्भो ब्रह्मा विरिंचि तदात्मा हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे समवर्तताग्रेट्रुते है ब्रह्मांड रूप हिण्यमय अंडे के भीतर व्याप्त होने के कारण सृष्ट ब्रह्मा हिरण्यगर्भ हैं उनके आत्मस्वरूप होने से भगवान हिरण्यगर्भ हैं क्योंकि श्रुति कहती है पहले हिरण्य ही था भूगर्भे यस्य स भूगर्भ पृथ्वी जिसके गर्भ में स्थित है वे भगवान भूगर्भ हैं माया श्रिय धव पति माधव मधु विद्यावबोध्यवाद माधव मोना ध्यानाच योगाच्य विधि भारत माधव इति व्यास वचना माधव माँ अर्थात लक्ष्मी के धव यानी पति होने से भगवान माधव हैं अथवा बृहदारण स्तुति में कही गई है मधु विद्या द्वारा जानने योग्य होने के कारण माधव हैं अथवा हे भारत मौन ध्यान और योग से तो भगवान माधव का साक्षात्कार कर इस व्याज्य के कथनासार भगवान माधव है मधुनासुर सूदितन मधुसूदन कर्ण मीसोभव चापे मधुनामसुरम ब्रह्मणोपचिति कवन्घान पुरुषोत्तम तस्तात देवता नव मानवाह मधुसूदन इहु जनार्दनम् इति महाभारते भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा था इसलिए वे मधुसूदन है महाभारत में कहा है श्री पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी को आदर देते हुए कान के मैल से उत्पन्न हुए मधु नामक दैत्य को मारा था उसके वध के कारण ही देवता दानव मनुष्य और ऋषि लोग श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमा क्रम अनुत्तमो दुराधर्श कृतज्ञ कृतिरात्मान ईश्वर विक्रमी धन मेधावी विक्रमा क्रम अनुत्म दुराधर्श कृतज्ञ कृति आत्मवान, सर्वशक्तिम्दया ईश्वर सर्वशक्ति महान होने से ईश्वर है विक्रम सौर्य तद्योगात विक्रमी विक्रम सूर्वीरता को कहते हैं उससे युक्त होने के कारण विक्रमी है धनुर्सिधन्वी ब्रह्जादिवादी त्य राम शस्त्रताम अहम इति भगवत वचनात् भगवान के पास धनुष हैं इसलिए वे धनवी हैं धनुष शब्द गण में होने के कारण ब्रह्दिभ्य इस सूत्र के निम्नानुसार उससे इन प्रत्यय हुआ है श्री भगवान का भी वचन है शास्त्रधारियों में मैं राम मैरा शस्त्रधारियों में मैं राम मैरा मेधा बहु ग्रंथ धारण सामर्थ्यम बहुग्रंथधारणसामम्यस्ति सा मेधावी अस्मा या मेधा स्रजो निवचनाद विनिर पाणीनचना जिसमें मेधा अर्थात बहुत से ग्रंथों को धारण करने का सामर्थ्य हो उसे मेधावी कहते हैं यहाँ अस्मा या मेधासजो विनी है इस पाणिनि के वचनानुसार मेधा शब्द से विनि प्रत्यय होता है विचक्रमे जगत विश्व तेन विक्रमा विना गरुणेन पक्षिणा क्रमा भगवान जगत यानी संसार को लांघ गए थे इसीलिए वे विक्रम हैं अथवा वी अर्थात गरुण पक्षी द्वारा गमन करने से विक्रम हैं क्रमणात् क्रमहेतुत्वाद वा क्रम क्रमह क्रांते विष्णुम् इति मनुवचनात् क्रमण करने अर्थात लांघने दौड़ने या क्रम विस्तार के कारण होने से विष्णु का नाम क्रम है मनुजी का भी वचन है पैर की गति में विष्णु की भावना करे अमान उत्तमो यस्मा सह अनुत्तम यस्मा परम नापरमस्ति किंचित श्रुते न धीक इति स्मृतेश्च जिससे उत्तम कोई और न हो उसे अनुत्तम कहते हैं श्रुति कहती है जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है तथा स्मृति गीता का भी वचन है तुम्हारे समान ही दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक तो होगा ही कहाँ से दैत्यादि भी धर्शय तुम न शकत इति दुरादर्श जो दैत्यादिकों से दबाए नहीं जा सकते वे भगवान दुराधर्श कहलाते हैं प्राणिना पुण्य पुण्यात्मक कर्म कृत जानाती कृतज्ञ पत्रपुष्पाद्यल्पम अभी प्रयक्षता मोक्षम ददाती व प्राणियों के किए हुए पाप, रूप कर्मों को जानते हैं इसलिए कृतज्ञ हैं अथवा पत्र पत्रपुष्पादि थोड़ी सी वस्तु समर्पण करने वालों को भी मोक्ष दे देते हैं इसलिए कृतज्ञ हैं पुरुष प्रयत्न कृति क्रिया व सर्वात्मकवात् तदाधारतया वक्षते कृत्येत वा, वा, वा कृति ही पुरुष प्रयत्न का या क्रिया का नाम कृति है सर्वात्मक होने से अथवा इनके आधार होने के कारण भगवान कृति शब्द से लक्षित होते हैं इसलिए वे कृति हैं स्वहिमा प्रतिष्ठित आत्मवान सभगव कस्म प्रतिष्ठित स्वे महिमनीति इति हैं अपनी ही महिमा में स्थित होने के कारण आत्मवान है श्रुति कहती है भगवान वह किसमें प्रतिष्ठित है अपनी महिमा में